श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग संसार में तथा श्री राम कृष्ण देव के निकट नरेंद्र जगदम्बा के दर्शन से संसार की विस्मृति, अब मुझे दृढ़ विश्वास हुआ, जब ठाकुर ने वैसा कहा है तो अवश्य प्रार्थना करते ही दुख का अवसान होगा प्रबल उत्कंठा से रात्रि की प्रतीक्षा करने लगा रात आई एक प्रहर बीत जाने पर ठाकुर ने मुझे मंदिर में जाने के लिए कहा जाते हुए नशे की तरह भाव होने लगा पैर लड़खड़ाने लगे और मैं माँ को सचमुच देख सकूँगा और उनके श्रीमुख की वाणी सुन सकूँगा इस प्रकार के स्थिर विश्वास से मन अन्य विषयों को भूलकर एकाग्र और तन्मय होकर उसी बात को सोचने लगा मंदिर में उपस्थित होकर देखा यथार्थ में ही माँ चिनमई, यथार्थ में ही जीवित प्रतिमा और अनंत प्रेम तथा सौंदर्य की आधार रूपणी है भक्ति और प्रेम से हृदय उछलने लगा मैं विवल होकर बारंबार प्रणाम करते हुए कहने लगा माँ मुझे विवेक दो नैराग्य दो ज्ञान दो भक्ति दो जिससे मैं तुम्हारा आभास दर्शन नित्य प्राप्त कर सकूँ वैसा कर दो शांति से हृदय प्लावित हो गया संसार प्रपंच बिल्कुल विलुप्त होकर केवल माँ ही हृदय को पूर्ण करती हुई विराजमान रही ठाकुर के पास लौटकर आते ही उन्होंने पूछा क्यों रे माँ से गृहस्थी का अभाव दूर करने की प्रार्थना की है ना उनके प्रश्न से चौंक कर मैंने उत्तर दिया नहीं महाराज मैं तो भूल गया था अब क्या करूं उन्होंने कहा जा जा फिर जाकर प्रार्थना कर आ मैं पुनः मंदिर की ओर चला और माँ के सामने उपस्थित होकर पुनः मुग्ध हो गया और सब कुछ भूल कर प्रणाम करते हुए ज्ञान और भक्ति लाभ के लिए प्रार्थना करके लौट आया हंसते हुए ठाकुर ने पूछा क्यों रे अब की बार तो कह आया ना फिर मैं चौक उठा और बोला नहीं महाराज माँ को देखते ही एक दैवी शक्ति के प्रभाव से सब बातें भूलकर केवल ज्ञान भक्ति लाभ की बात ही कही है अब क्या होगा ठाकुर ने कहा यह क्या रे अपने को संभाल कर वैसी प्रार्थना क्यों नहीं कर सका हो सके तो और एक बार जाकर उन बातों को कह आ जल्दी जा मैं फिर चला परंतु मंदिर में प्रवेश करते ही लज्जा ने हृदय को प्राप्त कर लिया मैंने सोचा यह कैसी तुच्छ बात मैं जगत जननी को कहने आया ठाकुर कहते हैं राजा की प्रसन्नता प्राप्त करके उनसे कद्दू कोहड़ा मांगना यह भी वैसा ही वैसी ही मूर्खता की बात है मेरी भी ऐसी ही हीन बुद्धि हुई है लज्जा से प्रणाम करते हुए मैंने पुनः कहा मैं और कुछ नहीं मांगता माँ केवल ज्ञान और भक्ति दो मंदिर के बाहर आकर मन में ऐसा भाव आया कि यह निश्चय ही ठाकुर की लीला है नहीं तो तीन तीन बार मैं माँ के पास आकर कुछ भी नहीं कह सका इसके बाद मैंने उनका चरण पकड़कर कहा आपने ही मुझे भुला दिया था अब आप ही को कहना होगा जिससे मेरे परिजनों को अन्य वस्त्र का कृष्ट न हो उन्होंने कहा अरे मैं तो वैसी प्रार्थना किसी के लिए कभी नहीं कर सका मेरे मुख से तो वैसी बातें निकलती ही नहीं हैं तुझे कह दिया कि माँ से जो कुछ मांगेगा वही पाएगा तू मांग ही नहीं सका तेरे भाग्य में संसार सुख नहीं है तो मैं क्या करूं? मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता महाराज आपको मेरे लिए यह बात कहनी पड़ेगी मुझे दृढ़ विश्वास है कि आपको कहने से ही उन लोगों के सारे अभावों की पूर्ति हो जाएगी इस प्रकार जब मैंने उन्हें किसी तरह नहीं छोड़ा तब उन्होंने कहा अच्छा जा उनको मोटे अन्य वस्त्र का अभाव नहीं रहेगा